श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर शंकर शंकरचार्यव भाष्य कृद वंद भगव ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिने वोमव्या दक्षिणा नारायण आय ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय द्वितीय बाद में ष्ठ अधिकरण तक विचार हुआ था पर्रह्मा वेता जो ब्रह्मज्ञानी इस शरीर से कैसे निकलता है प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर यह शरीर तक हो जाता तो त्याग इस प्रकार होता है इसी पर विचार आरंभ हुआ था श्रेष्ठाधिकरण से लेकर सुष्ठाधिकरण तो में ये निश्चय किया ब्रह्मज्ञानी के लिए उत्क्रांति भी नहीं है और गति भी नहीं है ब्रह्मज्ञानी के शरीर जिस अवस्था में है प्रारब्ध नष्ट होने पर वो शरीर का प्राणन संबंधी जो भी चेष्टाएं क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाती है और शरीर अन्य शरीर के समान उच्छूर्ण भाव को प्राप्त होकर के विशीर्ण हो जाता है नष्ट हो जाता है किंतु जैसे सामान्य जीवों का होता है वैसे शरीर से प्राणों का उत्क्रमण और तदनंतर कर्म प्राप्ति फल प्राप्ति के लिए गति आदि ये दोनों ही नहीं होते हैं अत्र तो अत्रवनीयते अत्रव इस शब्द का अर्थ जहां है वहीं लीन हो जाते हैं ऐसा समझना ये शरीर में लीन हो जाते हैं और इस लोग में लीन हो जाते हैं ये ही क्योंकि जब आगे गेदी नहीं करनी है कोई तो उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग से जाने के लिए कर्म नहीं है ज्ञानी के पास ऐसे में शरीर से उत्क्रमण करने का भी कोई आवश्यकता नहीं शरीर से उत्क्रमण करे तो काम करें इसलिए अत्र ब्रह्म समस्मते ब्रह्म सन ब्रह्म अप्रिय ही ये विचार किया इस पद में पहले से लेकर के मृत्यु के संबंध में ही विचार चल रहा है पांच अधिकरणों में जीव के शरीर से निष्क्रमण गति आदि के विषय में करते हुए कैसे मृत्यु होती है इस विषय में चर्चा की थी कि छांदोग्य में जो श्रुति वाक्य आया अस्य सौम्य प्रायतो पुरुषस्य से वाम मन से संबद्ध देव तेज परस्याम देवताया इस श्रुति को लेकर विचार किया और उसके बाद में न ताणाउत्क्रामंती अथवा न तस् उत्क्रामंती अथ अकामय अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकाम न ताणा उत्क्रामती अत्र समीय ब्रह्म संक्रमा इत्यादि जो कहा दोनों में विधि में थोड़ा भेद है इसको लेकर भी कहा था इसका विचार अभी चल ही रहा तो निष्क्रमण तो नहीं होता है अब ये निष्क्रमण नहीं होते हैं तो यही शरीर में लीन हो जाते हैं तो शरीर में लीन होने के लिए क्या प्रक्रिया तो कैसे लीन हो जाते हैं शरीर में सोलह कलाएं मानी गई है शरीर संबंधी कलाएं यानी जीवंत पुरुष का सोलह कलाएं मानी गई अब उनमें जो कलाएं हैं जिसके विषय में आपको प्रश्नों परिषद में चर्चा मिलेगी उन कलाओं को लेकर के एक निश्चय करना कि ये परब्रह्मवेता का जो शरीर का लय है उसमें ये कलाओं की क्या स्थिति होगी कला मन यहां तत्व ब्रह्म की दृष्टि से ये कलाएं हैं कार्य हैं किंतु हम सामान्य दृष्टि से देखें तो तत्व होते हैं तो सब प्राण अस्रजदा प्राणाश्रद्धा खम वायु ज्योतिरापह इंद्रियम मनो अन्ना अन्ना तबो मंत्र कर्म लोक लोकेशु च नाम च ऐसा प्रश्न उपनिषद में सोलह कलाओं के बारे में मनता है एक तो प्रसिद्ध पंचभूतों पंचबोद, का जो महाभूत है वो है और उससे अतिरिक्त ग्यारह और गिना गया प्राण है श्रद्धा है इंद्रिय मन अन्न वीर्य, तप मंत्र कर्म लोक नाम इस प्रकार के सोलह हो जाते अब ये सोलह कलाएं ही शरीर संघात कहलाती है ये ब्रह्म के संबंध में विकार रूप से होने से कलाओं के रूप में भी है जैसे चंद्रमा के सोलह कलाएं मानी जाती है वैसे ये सोलह कलाए तो ऐसा ही यहां सोलह कला जो शरीर में है इनके विषय में कर्मियों के लिए अलग कहा और ज्ञानी उपासकों के लिए अलग होगा और ज्ञानियों के लिए अलग होगा अब इसका क्या निश्चय है ज्ञानी के विषय में इसके लिए एक कला प्रणया अधिकरण है अब ये पूर्व अधिकरण के साथ में वो संबंध प्रासंगिक संबंध चलता आ रहा अथवा भेदभेद मत भाव संबंधी हो सकता पूर्व अधिकरण में कहा कि प्राणादियों का उत्क्रमण नहीं होते हैं तो प्राण आदि जहां है वहीं लीन होते हैं परप्रम ज्ञानी के लिए ऐसा है काम तो लीन होते हैं तो इन कलाओं के लय कैसा होगा ये विषय आ जाएगा तो ये आना चाहते हैं पहले न्याय निर्णय न्याय संग्रह दे गदा कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि श्रुते प्रकृतावेव विकारल हाँ न्याय अनुग्रहीतया कदाकल पंचदश प्रतिष्ठा ये मुंडक श्रुति है ये पंद्रह कलाएं सब उसी में प्रतिष्ठित होते हैं उसी आत्मा में ही प्रतिष्ठित है ऐसे वाक्य करता है यहां जो है ये सोलह जो कलाएं हैं वो सोलह कलाओं में यहाँ जो कला को एक साथ मिला दिया मिला करके पंद्रह कलाओं की बात करते हैं ये पंचदश कला जो होते हैं वैसे सोलह से कलाओं को मान करके कहते हैं यहां मान आ, क्या, यहां मन और प्राण को मन और प्राण को गुंडक श्रुति में एक माना है और मन और प्राण को अलग कर दिया प्रश्नोपरिषद हाँ वो, वो चला जाता है वो वो अलग है लेकिन ये पंचदशा एक जो गिनती है इसमें नाम तो लिया है लेकिन मन और प्राण को एक माना मन और प्राण को एक कला मानकर के मुंडक स्पदी में है इसलिए पंद्रह हो जाते हैं और पंचदशा वो जाने की बात तो अलग है वो जाने की बात नहीं कर रहे जाने समय तो नाम तो सबका तो तो श्रेष्ठ रहता हाँ वही नाम कला सबके श्रेष्ठ रहते बाकी पंद्रह ही जा सकते नाम कहां जाएंगे जान तो नहीं जाएगा वो जाने की बात नहीं यहाँ सोलह सोलह कला और पंचदश कला में ये पंद्रह कला एक कम हो गया इसमें तो ये मन और प्राण को एक मान के इसको कम कर दिया तो ये मुंडक श्रुति में है ये मुंडक श्रुति और प्रश्न श्रुति ये दोनों एक ही वेद के एक ही शाखा के हैं और ये दोनों परस्पर जो है संविदा ब्राह्मण भाग में यानी पहले मुंडक श्रुति है संविदा भाग में और बाद में प्रश्नोपनिषद उसी की व्याख्या गुंडक श्रुति की व्याख्या ही मानते हैं प्रश्नोपनिषद को तो ब्राह्मण ग्रंथ में आएगा तो ये जो प्रकृति कलाएं हैं, इसका विकार लय हा ये प्रकृति में ही विकार का लय होता ये कलाएं कहां से निकली है वो सब प्राण असृजता ये प्राण से ही निकला प्राणा श्रद्धा खम वायु ज्योतिर आपहा इंद्रियम ये जो क्रम बताया ये प्राण की उत्पत्ति की है वहां ब्रह्मा जी और उसी से प्राण निकला तो उसका अर्थ यह हो गया कि प्रकृति वहां कारण ब्रह्म ही है तो कारण में इनका लय होगा तो प्रकृति में विकार लय पहले से कहा था वो मुख्य लय हो जाता है उसी न्याय से अनुग्रहित प्रकृति में विकार लय का कारण में कार्य का लय होता है उपादान कारण में जो कार्य है उपादेय है उसका लय होता है ये नियम जो कहा इसी नियम के अनुसार भूदेशु ब्रह्मा कर्ण लयहा यदि प्राप्त तब तो क्या प्राप्त हुआ यहां उस नियम के अनुसार देखा जाए तो ये पंद्रदश कलाएं जो लीन हो जाती है एक नाम कला को छोड़कर के ये ब्रह्मवित कर्ण लयहा यदि प्राप्त ब्रह्मवेता का जो कर्णलय है वो भूदों में होगा क्योंकि भूत उसके कारण है ये जो कारणों का लय होगा कारणों का प्राण का सतका तो इनका लय तो कारण में होना चाहिए अर्थात कार्य यहां भूतों से उत्पन्न कर हैं और कारण भूत है तो भूतों में ब्रह्मवेत्ता के कारण लय होंगे ऐसा माना अब उत्क्रमण तो नहीं करते उत्क्रमण की बात हो गई उत्क्रमण नहीं करते लेकिन लय हो रहा है अभी अब लय होते समय उत्क्रमण नहीं करते हुए लय तो होना ही तो लय कैसा होगा तो लय होने के लिए ये ये हो सकता है ऐसा प्राप्त हुआ मन ये पूर्व पक्ष है किंतु आगे कहते हैं पुरुषम प्राप्य अस्तम ग्छनी श्रुतिण अविद्यात सूक्ष्म भूतसूक्ष्मु लीना सह भूतसूक्ष्मे ब्रह्मण्य अस्तम ग्छी तो सिद्धांत यहां कहेंगे यहां जो है ये ब्रह्मवेता का जो कर्णलय है उसको भूतों में नहीं मानकर वो उधर जो है आत्मा में ही पुरुष को ही मान लिया जाए इसलिए पुरुषम प्राप्त अस्तम ग्छन पुरुष को यानी पर आत्मा को प्राप्त करके पर आत्मा को प्राप्त करके ही वे लीन होते हैं ये इंद्रिया लीन हो जाती है ऐसा मानना चाहिए ये भूतों में नहीं भूतों में लय करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि भूतों में इसलिए भी लय नहीं करना है कि भूतों में लय करके वहां से कोई गदी आकृति करने की आवश्यकता नहीं गदी आकृति का कोई अवसर नहीं है इसलिए भूतों में लय करके कोई प्रयोजन नहीं तो परमात्मा से उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है श्रुति स्वयं कहती है वो प्राण को उत्पन्न किया और प्राण श्रद्धा इत्यादि उत्पन्न की ये सब वही से आए हैं यहां भी इसे मुंडक स्मृति में भी आई है तो ज्योतिराव प्रसुवी पृथ्वी विश्व से धारिणी इत्यादि मंत्र वन भी आया इसीलिए उसी में पुरुष में ही लय माना जाएगा आत्मा में लय माना जाएगा श्रुति अनुसार है ना अविद्याता क्योंकि ये जो भूदादि है ना यह विशेष शब्द प्रयोग किया ये यह अविद्याकृत भूत सूक्ष्मेश अविद्याकृत भूत सूक्ष्म है इन सबका जो संबंध और तथाकारित होकर के जीव के रूप में ये प्रकट होने का प्रमुख कारण जो मूल कारण है वो अविद्या तो अविद्या कृत ये भूत सूक्ष्म में लीन हो जाते जैसे सुषुप्त अवस्था में लीन होता है तो अवस्था में सबका लय क्रमशः कहा जाए तो इंद्रियों का लय मन मन का लय प्राणों प्राण का लय तेज इत्यादि जो कहा उसी क्रम से हो लेकिन जब अंत में जाकर के परमात्मा में लय हो जाते तो सदा सौम्या तदा संपन्नो भवती स्व ही अभिदो भवती स्विधि इत्याचे तो स्वपिति जो सोता है अपने में ही लीन होकर के सोता है वहां यह माना गया कि वो परमात्मा से इधर में कर, नहीं है परमात्मा में ही सोता आत्मा में सोता वो आत्मा ही वहां मूल कारण है इसलिए आत्मा में जाकर के निद्रा को प्राप्त करते हैं वहां समाप्त होते हैं ऐसा कहा इसीलिए वहां भी ऐसे ही निश्चय किया और यहां भी ऐसे ही निश्चय कर सकते बीच में लय नहीं मानेंगे तो अविद्यात सूक्ष्म भूत सूक्ष्मों का लीन सह भूत सूक्ष्म ही ब्रह्मण अस्तम गच्छंदी करते ये सारे भूत सूक्ष्मों के साथ ये जो ब्रह्मवेता है उसी का स्वरूप जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म में जाकर के अस्त हो जाते यही यहां कहना क्योंकि पुरुषम प्राप्त अस्तम गच्छंदी नाम रूपे विघाया तो पुरुष को प्राप्त करके वहां लीन हो जाता है या पुरुष में लीन हो जाता है ऐसा करना अविद्याद भूत सूक्ष्म उपादान लिंग शरीर अब देखिए यह जो लिंग शरीर है जो कर्णात्मक त्रयोदश करणात्मक लिंग शरीर मानते हैं यह लिंग शरीर जो है अविद्याकृत भूत सूक्ष्म का उपादान होता है लिंग शरीर से ही अविद्यात भूत सूक्ष्म प्रकट होते उसी से कार्य करते और उसके साथ हो जाने से उसको सांगे की प्रक्रिया के अनुसार 19 तत्वों को मान करके उसी में लय माना जाता 18 अठारह तत्वों को कहीं मानते हैं कहीं 17 तत्व मान वैसे वेदांत में सप्तदश सूक्ष्म शरीर ऐसा माना सत्रह तत्वों का माना है तो और दो और जोड़ेंगे तो उसमें और हो जाएगा चित्त अहंगार आदि जोड़ करके वो 19 तत्व का हो सकता है माना अंधकरण चतुष्टा मानेंगे बाकी तो सत्र तत्व और उसमें 13 तेरह तत्व उसको मुख्य मान करके त्रयोदश कारणम लिंगम ऐसा का, त्रयोदश त्रयो करणात्मक लिंग ऐसा मान करके लिंग शरीर कहा जाता है तो ये अविद्याकृत भूत व सूक्ष्म उपाधान त्रयोदश करण में जैसे इंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार तीन तो आएगा तीन को मिलाकर के त्रयोदश मानते ये त्रयोदश करणात्मक जो लिंग शरीर है ये अविद्यात भूत सूक्ष्म का उपादान होता है वही उसी से वो बनता है इतर ईश्वर माया उपादानी पक्षे भी सह भूत सूक्ष्म ब्रह्मणि जो वाक्यद्वय सामर्थ्या यहां दो पक्ष माना गया है मान सकते हैं एक तो लिंग शरीर जो है अविद्यात भूत सूक्ष्म उपादानक तो है ऐसा मान सकते और दूसरा ईश्वर माया उपादान ये जो शरीर भी भूत सूक्ष्म भी सब जो है ईश्वर माया ही परम उपादान है ऐसा मान सकते वो उस दृष्टि से भी माना जा सकता है कि व्यापक रूप से देखा जाए तो ईश्वर माया उपादान ही है ऐसा मानेंगे सभी कुछ जो भूत सूक्ष्म बना है और लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर है इत्यादि इंद्रिया आदि जो भी कुछ है ये तो ईश्वर माया उपादान तो है ही ऐसा मान करके भी उसकी व्यवस्था की जा सकती है और वृष्टि में लिंग शरीर को लेकर के ये अविद्याकृत भूत सूक्ष्म उपादान भी माना जा सकता है भूत सूक्ष्म का उपादान अविद्याकृत इस प्रकार से संबंधित है माना जा ये दोनों पक्ष में भी हमारे लिए यहां कोई कठिनाई नहीं है हमारे लिए क्या है भूत सूक्ष्म ही ब्राह्मण वाक्य सामर्थ्यात कल्पित। ये भूत सूक्ष्मों में ही भूत सूक्ष्मों के द्वारा ये ब्रह्म का ब्रह्म में ही लय हो जाना ब्रह्म ही उसका आश्रय है अंत में परदेवता है उसी में लय होता है इसको मानने में कोई दोष नहीं वाक्य दयाय सामर्थ्य से ऐसी कल्पना की जा सकती है पुरुषम प्राप्त अस्तम्छंदी इत्यादि ये वाक्य आया है गदा गला पंचदर्शा प्रतिष्ठा उसकी उत्पत्ति के संबंध में भी देखा जाए और लय के संबंध में भी देखा जाए दोनों वाक्य का तात्पर्य इसी में ही लिया जा सकता इसलिए यहां कलाओं का लय में भी भेद है ब्रह्मज्ञानी का जो कला ब्रह्मज्ञानी के जो कला संबंध है वो परमात्मा में लीन होगा और अज्ञानी होगा वो हो तो ऐसा नहीं होता अज्ञानी होगा तो भूदों के साथ संबंध रख करके वो आगे जन्म के लिए संबंध करेगा ये इस अधिकरण में निश्चय किया टीका मैंने परब्रह्म विदो ब्रह्मणि परस्मिन प्राणानाम लयो दर्शिता तदयुक्त पिछले अधिकरण में परब्रह्म वेता का जो प्राणों का लय है वो परब्रह्म में दिखाया मैंने परब्रह्म परब्रह्मविद ब्रह्मणि परस्मिन प्राणानाम प्रलय दर्शिता तदायुक्त वो ठीक नहीं है क्यों क्योंकि तेषा पृथ्वी आदिशु लय श्रवणा इत्याशं ये जब कारणों का लय है ना अपने अपने कारणों में पृथ्वी आदि में होते हैं आपने वो अत्र ब्रह्म समुदे और ब्रह्मसन ब्रह्मा प्येदी इत्यादि वाक्य के दृष्टि से वहां अपने अपने ही इसमें लय ले बताए लेकिन वस्तुतः वो क्रम से वहीं जाता सीधा तो परमात्मा में लय नहीं होगा लेकिन क्रम से जाकर के परमात्मा में लय को प्राप्त करेगा अज्ञान ही होगा तो वो स्वतः लिंग शरीर रहने के कारण लिंग शरीर और भूत सूक्ष्मों का अस्तित्व रह करके वो शरीर अंदर को प्राप्त करता अब यहां अज्ञान नहीं है मूल कारण नहीं है आगे सृष्टि के लिए संभावना नहीं है इसलिए वो परमात्मा में लीन होगा तो क्रम तो वही रहेगा जैसा क्रम बताया उसी क्रम से रहेगा तत्व में लीन होकर के लय को प्राप्त इसलिए यहां विषय आएगा कि विद्वत् कला प्रविलो विषय ये विद्वत विद्वान के जो कला प्रविलय है यह यहां विषय है स प्राण मसलदा प्राण श्रद्धा इत्यादि वाक्य में कि सोलह कलाएं बताई है उन कलाओं का प्रविलय यहां विषय बना हुआ है ये विषय यहां देकर सकिम पृथिव्यादिशु क्या वो जो प्रविलय है पुलिंग में तो वो जो प्रविलय है ये पृथ्वी में होता है किंवा अथवा परस्मिन आत्मनीति श्रुति द्वय उपलब्धे संदेह अथवा परमात्मा में होता ये क्योंकि दो प्रकार के श्रुतियां मिलती है इसलिए संशय होता है दोनों के लिए मन कार्य के सृष्टि के रूप में देखा जाए तो उस दृष्टि से और जो परम कारण में पुरुषम प्राप्य अस्तम गी ये जो कहा उसी दृष्टि से दोनों दृष्टि से ये श्रुति प्राप्त होने से संशय उपलब्ध हो गया संशय प्राप्त हो गया स्रउ विद्यालभूत कलाविलयो ब्रह्मण्यव इतक्त्या पादादि संगति यहां फल कथन का विषय चल रहा है फलाध्याय चल रहा है अध्याय का प्रयोजन फल कथन है और फ़... फल कथन के द्वारा ब्रह्म में समन्वय करना पूरे शास्त्रकार तात्पर्य है ऐसे में ये जो पाद है ये पाद जो है ये करणों का लय संबंध में ही पाद है ये वाघ का लय संबंधी विचार यहाँ पाद है इस पाद का ये विषय है कि स्रउ विद्यालभ श्रौद विद्या के फल रूप जो कला का विलय है वह ब्रह्म में ही होता है विद्वान के लिए ब्रह्म में ही होता है ऐसा मानना यहाँ विषय बन जाएगा वो क्योंकि ऐसा वो जीवंत अवस्था में भी अपने मन को और बुद्धि आदि को ब्रह्म में ही लीन रखा उनको ब्रह्म का ही ज्ञान होता है ब्रह्म से अतिरिक्त अपने कोई अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता तो जैसा भाव है वैसा ही होगा अब वो किस क्रम से शरीर नष्ट हो रहा है वो तो क्रम तो वो एक प्रकार से परिणाम के अंतर्गत है जैसा कहा गया शरीर लय होने पर भी विच्छूर्ण आदि भाव होता है सूजन आ जाएगा शरीर में हवा भरेगा फिर पानी भरेगा सड़ेगा यह सब होगा वो तो होगा वो ब्रह्मज्ञानी होने पर नहीं होता ऐसा नहीं वो एक प्रक्रिया परिणाम के अनुसार चलती रहती है जब भी प्राण का लय हो गया प्राण वृत्ति नहीं कर रहा श्वास और उच्छ्वास प्रक्रिया नहीं हो रही है तो फिर वो अपने आप शरीर बंद हो जाता है उसके बाद आगे का कार्य तो वो अपने आप होगा उससे अतिरिक्त जब लय की बात करते हैं वो वास्तविक लय कहां होना है उसको लेकर के कहेंगे तो सबका लय तो परमात्मा ही होता है और यहां ब्रह्म ज्ञान होने के कारण परमात्मा से इधर में कोई लय की संभावना नहीं है तो इसीलिए यहां गदाकल पंच प्रतिष्ठा ये जो पंचदश प्रतिष्ठा ये जो है ना इसमें भूतलय संबंधी बताया और पुरुष पुरुषायणा पुरुषम प्राप्त अस्तम गी गंदी ये जो है पुरुष में बताया इसलिए संदेह हो गया इसका निश्चय ऐसा हो जाना चाहिए कहा पूर्व पक्षे प्रकृता वेव विकृति लय सु पूर्व पक्ष ने यह सीधा रास्ता अपनाया। कहते हैं कि प्रगृति में ही विकृति का लय हो जाना चाहिए इसलिए अभी पृथ्वी से उत्पन्न तत्वों का लय पृथ्वी में होता जल से उत्पन्न तत्वों का लय जल से अतिरिक्त में नहीं हो सकता कारण में कार्य का लय होता ऐसा ही यहां भी होगा जो कला जहां से आई उस कला को वहां ही नहीं कर देते सिद्धांत व्यवहार तथा तदात अब देखिए सिद्धांत में कैसे व्यवस्था करते इसलिए इस पर ध्यान रखना पड़ेगा दो प्रकार से यहां सारी बातें चल रही है एक तो ये जो प्रक्रिया के अनुसार शरीर के जो विकार आदि है वो विकार आदिओं को वैसे के वैसे रखा है वो तो परिणाम के अंतर्गत तो वैसे ही लेकिन जो अविद्या संबंधी जितने भी कार्य है वो अविद्या के नष्ट होने के कारण वो सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं अब सृष्टि भी यहां दो प्रकार की होती है एक तो परिणाम अतः सृष्टि परिणाम के कारण एक एक का बदलाव हो करके सृष्टि जैसा कोई छोटा बच्चा बढ़ता बढ़ता बढ़ता बड़ा बनेगा और एक बीज से भ्रष्ट बनेगा ऐसे सृष्टि का तो प्रक्रिया है जो माता पिता शरीर को उत्पन्न करते हैं और दूसरी सृष्टि यहां अविद्या के कारण हो रहा है अविद्या काम कर्म के कारण जो कारण बना हुआ निमित्त कारण उसको लेकर के भी ये सृष्टि का संबंध हो रहा अब दोनों के लिए व्यवस्था बना अविद्यादि कार्य संबंधी जो सृष्टि है वो विद्या के द्वारा नष्ट होने के कारण अब उसमें यहां कोई प्रक्रिया ढूंढने की आवश्यकता नहीं है वो जहां से आया जिसमें लय होना है वैसे होगा परमात्मा रूप से दर्शन करते हैं तो सब परमात्मा रूप हो जाता किंतु बाकी जो प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग शरीर का जो संबंध है शरीर का जो कार्य कारण भाव है उसका तो वैसे क्यों होगा इसलिए कहते हैं टीकाकरण यहां कहते हैं कि सिद्धांत में व्यवहारतः तथात्व व्यवहार में आपको ऐसा ही दिखता कार्य में कार्य का कार्यकाल कारण में होता ऐसा दिखता है व्यवहार किंतु तत्व तो ब्राह्मणी कलाविलय उपपत्ति मनवाना सिद्धांत किंतु तत्वतः वास्तविक रूप से ब्रह्म में ही कला का विलय होगा क्योंकि परम कारण ब्रह्म है और ये ज्ञानी को कारण का ज्ञान हो सकता है इसलिए दोनों प्रक्रिया रखा अब ऐसा कहेंगे कि शरीर का लय ब्रह्म में होता ऐसा कहे तो गलत होता है क्योंकि शरीर का लय ब्रह्म में होता हुआ नहीं दिखता शरीर जो ज्ञानी का मर जाता है मरने के बाद में जो मृत शरीर है मृत शरीर को संस्कार करके पृथ्वी आदि में गाढ़ दिया जाता समाधि दिया जाता या जल समाधि इत्यादि जो करते हैं तो किया जाता तो वो तो ब्रह्म में गया हुआ नहीं दिखता ब्रह्म में जाने पर उसका वो तो अदृश्य हो जाना चाहिए वो ऐसा होता नहीं तो आप कहेंगे नहीं शरीर ब्रह्म में गया ऐसा नहीं बोला जा सकता फिर अब ब्रह्म में कौन जाता है ये संशय होने पर उसका उत्तर दे रहा शरीर का कुछ तो वैसे रहता है और कुछ तो और लय होता है इसीलिए जो अविद्या संबंधी कलाएं हैं जितने कलाएं हैं उनका लय तो अलग हो जाता और जो परिणाम संबंधी उपादान संबंधी कार्य है वो अलग हो जाएगा ऐसे करके विभाजन करना पड़ेगा यद्यपि ये ये विषय जो है हमारे मानसिक विषय नहीं हमारे मन में आने वाले विषय नहीं है ये विषय शास्त्र से ही जाना जा सकता है न हम इसको कोई परीक्षा करके कोई विज्ञान के द्वारा स्थापित कर सकते हैं ये ज्ञानी का ऐसा हो जाता क्योंकि है क्योंकि ज्ञानी आदि जो पुरुष है ये कभी विज्ञान के परीक्षण का विषय बना ही नहीं उन्होंने कहीं से परीक्षण किया ही नहीं से ज्ञानी तो मिलते ही कम है और दूसरी बात है कि वो तभी उसको परीक्षण करेंगे जब वो ज्ञानी है करके प्रूफ हो जाए। तो ये ज्ञानी है ऐसा प्रूफ हो करना पड़ेगा तभी जाकर के उनके परीक्षण हो जाएगा अब ज्ञानी है करके प्रूफ कौन देगा क्या? ज्ञानी भी नहीं देता ज्ञानी को पूछो आप ज्ञानी है बोलेगा तो नहीं मुझे पता नहीं तो ज्ञानी है क्या क्या अज्ञानी क्या होता है ज्ञानी अज्ञानी वो पूछेगी। तो फिर क्या करेंगे जब वो स्वयं भी नहीं मानता है वो किससे प्रूफ लेकर के आपसे करेंगे कि आप ज्ञानी है क्या अज्ञानी? तो पूरा उसके बाद वो परीक्षण होगा जो परीक्षण एक्सपेरिमेंट के लिए ज्ञानी को भेजना है तो पहले तो नानी को मानना पड़ेगा कि मैं ज्ञानी हूं ऐसा मानना पड़ेगा और जैसा ही मैं ज्ञानी हूं मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं मान लिया तो तब तो फिर वो ज्ञानी नहीं हो पाएगा वो भी उसका तरह से। इसलिए इसका परीक्षण होना संभव नहीं शास्त्र ने जैसा कहा वैसा उसको युक्ति से अनुभव से समझने का प्रयास करना कितना ही इसमें हो सकता है और बाकी कुछ नहीं हो सकता इसलिए ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी अभी यहाँ ये तो हमारा न्यायशास्त्र है ब्रह्मसूत्र ब्रह्म इसलिए यहां जो भी कहा जाएगा उसके लिए युक्ति बताएंगे कि आपको पूरे समझा करके छोड़ेंगे ऐसा नहीं कि मान करके चलो ऐसा नहीं समझा करके छोड़ेंगे कि ऐसे ऐसे युक्ति है हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत मिलता है इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा तो ये करेंगे वह इतना ही कर सकता है बाकी आगे का जो होगा होगा उसमें क्या भेद होता है नहीं मालूम इसलिए यहां टीकाकार ने पहले से ही व्यवहारतः और तत्वतहा दो अलग कर दिया तो व्यवहारतः जो होता है वो होता ही है जो दिखाई पड़ता है यानी परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत जो कुछ दिखाई पड़ता है वो हो तो होता ही है और तत्वद जो होगा वो हो जाता अब जैसा ब्रह्मज्ञानी हो गया ब्रह्मज्ञानी ने विश्व पी लिया अब विश्व भी तो ब्रह्म ही है जैसा दूध ब्रह्म है वैसा विश्व भी ब्रह्म है लेकिन वो दूध जो है पुष्टि करता है विश्व ब्रह्मज्ञानी भी विश्व पियेंगे तो शरीर का तो होगा शरीर का उसका विकार कर देगा क्यों वो विश्व का स्वभाव है विश्व का परिणाम तो वहां आएगा ऐसा नहीं समझना है कि ब्रह्मज्ञानी विश्व पीएंगे तो अमृत बन जाएगा ऐसा नहीं होता उसका वो परिणाम रहता है हम वेदांत में ऐसा मानते हैं हाँ विश्व को कोई अमृत में बदल सकता है यदि उसके पास ऐसी कोई सिद्धि है कोई विशेष शक्ति है तो विश्व भी पी करके कर सकता है यदि आप कुछ भी नहीं आपके पास सिद्धि भी नहीं शक्ति भी नहीं कुछ भी नहीं है तो भी आप थोड़ा थोड़ा विश्व पी करके अभ्यास करो दस पंद्रह साल में आप विश्व पी सकता है एक एक करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में विश्व बीता रहो कोई भी विषय ऐसा दुनिया में नहीं है जो आप पी करके हजम नहीं कर सकते हजम कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पी के अभ्यास करना पड़ेगा मात्रा कम कम करके अभ्यास करके कुछ साल में हो जाएगा फिर विश्व बी सकता है ऐसे भी हो जाए वो तो अभ्यास के कारण होता है वो अभ्यास होने पर क्या है कोई कुछ भी कर सकता है वो पत्थर को भी आप खा सकते हैं लड्डू के समान अभ्यास करेंगे तो पत्थर भी तबाकर खा सकते हैं कोई लोहा भी खाते सब बात है वो अभ्यास करना लगता है ऐसा करेंगे तो हो जाता है इसलिए वो बात एक अलग है किंतु यहां जो है जैसा अभी नशा करने वाले लोग जो है होता है ऐसा होता तो नशा करते हैं तो नशा तो विषो होता है वो आदमी को मार देता है। किंतु वो थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करके अभ्यास करके वो करते करते जाता है बाद में ऐसा होगा इतने नशे हो जाएंगे इतने वो कोई न तंबाकू काम करेगा का, ना कंझा काम करेगा का, गुजनी काम करेगा का। फिर वो बहुत उस में पहुंच जाता है कि ये सब नशा उसके लिए ही बन जाता है नशा से कोई कम, काम नहीं होता फिर उसी से फिर शाम के जो है ऐसे विषा आदि पीना पड़ता है तब जाकर के नशा आ जाए नहीं तो नहीं आता ऐसा होता है वो तो चढ़ते चढ़ते जाएगा और पारा बढ़ते जाएगा और जितने बनाया वो सारे खत्म हो जाएंगे कुछ होगा नहीं इसलिए ऐसा होता ये सभी में ऐसा है। जब ऐसा एक सामान्य नशा में भी आपको दिखाई दे रहा है तो वो बाकी में तो होता ही तो उससे अलग कुछ बनाया नहीं भगवान ने जो कुछ भगवान ने बनाया वो सब ऐसा ही बनाया किसी का कोई काम है किसी का कोई काम है अब जितने भी दवाइयां आपको दी जाती है आयुर्वेद में और एलोपैथी में इत्यादि में जो दवाइयां देते हैं ये सारी दवाइयां विष होती मतलब ये दवाई जो पौधे होते वो ड्रग्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ विषांश रहता है वही विष जा करके वो बीमारी को ठीक कर देते किंतु वो विष का काम नहीं कर रहा, वो औषधि का काम कर रहा, वो विष को औषधि में बदल देते अब लोहा को भी जला करके लोग भस्म बना देते सुवर्ण को तैयार करके सुवर्ण भस्म बना देते क्या, क्या क्या क्या बना देते वो सब तो सब दवाई के रूप में काम करते तो भगवान ने ये सब सोच करके ऐसा बना रखा ये सब क्या है यह परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत इसका स्वभाव तो ज्ञानी भी नहीं बदल सकता कोई भी नहीं बदल सकता ऐसे रहे ईश्वर भी नहीं बदला क्योंकि ईश्वर तो काम के लिए बनाया वो क्यों बदलेगी वो तो जैसा जैसा चाहिए वैसा बनाया बीमारी भी बनाते बीमारी की दवाई भी बना दोनों करते है। तो इसीलिए ये तत्वता लय का यहां विचार है ये परिणामता लय का विचार नहीं है ये कहना चाहते सूत्र देखिए तथा ये तानी प्राणादि इंद्रिया ऐसा लेना तो पूर्व में जो कहा जो चर्चा चल रही है उसी को लेकर के यहां परे परे माने परमात्मा में परस्मिन्त्म परमात्मा में होगा क्यों तो ऐसा माना तथा ही आहा ऐसा ही श्रुति है ये जो गदा कला पंचदश प्रतिष्ठा श्रुति है और पुरुषम प्राप्य हस्तम गी ये श्रुति है प्रश्नों तो पर कुंडा को बने सकते ये जो श्रुति है इसी से ये मालूम होता है कि ये परमात्मा में लीन होते तथा तानि पुनः प्राणशब्दोदिता इंद्रिया भूतानी च पर्रह्म विद तस्वस्म प्रलीयते वे जो प्राण शब्द के द्वारा कथित इंद्रिया हैं पिछले अधिकरण में प्राणिशब्द के द्वारा कथित है इंद्रिया तो प्राणशब्द के द्वारा कथित इंद्रिया तो पर ब्रह्म परमात्मा के लिए अन्य के लिए नहीं जो पर ब्रह्मविता है उनके लिए तस्मिवे परस्मिन्त्मी उस परमात्मा में ही लीन हो जाता पर ब्रह्मविद के जितने भी प्राण इंद्रिया उनका लयोसी माना जाता कस्मा तथा श्रुति श्रुति उसी को कहती है एवमेअ अस् परिद हिमाश कला ये जो इसी प्रकार वहां नदियों का लय का विषय में विचार किया उसके बाद में कहते हैं इसी प्रकार इसका इसकी जो कलाएं हैं, षोड़श कला सोलह कलाएं हैं प्राणादि प्राणादि से लेकर के नाम तक ये कलाएं पुरुषायण पुरुष ही अयन है आश्रय है परायण है जिसका वो हो जाएंगे पुरुषायण आ जैसे नदियां समुद्रायन होती समुद्र में जाकर के उन नाश होना है, है। समुद्र के संबंध से ही उसका लय हो जाना है ऐसे ही ये कलाएं पुरुषायन है और पुरुषम प्राप्या समुद्र में जैसा प्राप्त हो करके अस्तम गस्त को प्राप्त हो जाते, लीन हो जाते दिखाई नहीं देता दिखा। अस्तम गच्छन्ति, ये अस्तम एक अव्यय है अस्त को प्राप्त हो जाते ऐसा कहा ननु नब पूवादी इसी पर कहते हैं पूछते हैं ऐसा तो नहीं गदा कल पंचदश प्रतिष्ठा विद्वद्रुति ये जो ये तो आपने प्रश्नोपनिषद श्रुति को लिया मुंडकोपनिषत्ति में गदाकलह कल पंचदश प्रतिष्ठा इस श्रुति में विद्वद विषयक श्रुति है ये भी और इसमें परस्मात्म अभी कलाना लयमा स्व परस्त्मा से अन्यत्र भी कला उनका लय बताया। तो परमात्मा बतायास्मात्मा में तो प्रश्नो परिषद में बताया किंतु तो अन्यत्र भी तो बताया ये पंचदश कला होंगे यहां से मन प्राण को एक करके पंचदश कला बनाए। बोलते अन्यत्र जो बताया ना उसका कुछ और अर्थ है ना ऐसी बात नहीं ये दोनों अलग अलग है दोनों में विरोध है ऐसी बात नहीं साखलू व्यवहार अपेक्षा अब कहते ये जो अन्यत्र अन्यत्रय की बात कही है ना यह व्यवहार अपेक्षा है वो परिणाम के अनुसार मानना पड़ेगा व्यवहार अपेक्षा पार्थिवाद्या कला पृथ्वी आदि रेवा स्वप्रकृति अभियंदी थी ये ये स्वीकार करते हैं कि ये जो पार्थिवादि कलाएं हैं ना पृथ्वी से संबंध रखने वाले जितने कलाएं हैं गंधादि जो भी होगा तो शरीर में जितने पार्थिव अंश रहेंगे ये सारे कलाएं आई इसमें जो पृथ्वी संबंध इंद्रिया आदि आएगा अन्न आएगा इत्यादि आएगा ये पार्थिव कलाए पृथ्वी आदि रेवा पृथ्वी आदियों को ही प्राप्त करते है ये पार्थिवाद्या कला ये प्रथमा बहुवचन हैदैसा और बाद में पृथ्वी आदि रेवा पृथ्वी पृथिव्यादी ही ये पृथ्वी आदि ही ऐसा कहा यह कौन सा विभक्ति है ये द्वितीय बहुवचन है नदी ही ऐसा तो उसको प्राप्त करना है ना तो कला पृथ्वी स्व प्रकृति ही कहां भी द्वितीय भोजन दिया अपने अपने प्रकृतियों को आपीयंती लायको प्राप्त करना यह है व्यवस्था इसलिए यहां कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं अब वो कोई शरीर सहित भी जाता है कोई शरीर सहित जो है ऊपर चले जाता है जैसा शिवदेव जी के बारे में कहा पिछले वो शरीर शहीद भी जा सकता हम देखिए इसी में किसी का हम निराकरण नहीं करें हम अवतार को भी मानते हैं सिद्ध पुरुषों को भी मानते हैं सारे योग शास्त्र को मानते हैं और धर्मशास्त्रों को मानते हैं कर्म को मानते हैं और आपके और और क्या है सब जो भी है सब मानते हैं और नहीं मानते ऐसी बात नहीं पर ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मा आत्मा को भी मानते हैं तो इसमें अब इनके क्या होगा उनका इनका तो ये सबसे अलग है ये ना शरीर लेके जाने की इच्छा करते कहीं जाना ही नहीं है उनको तो कहा जाना वो तो शरीर न लेके जाएगा और ना उनका जो यहाँ कोई कर्म शेष रहता है कोई कुछ भी नहीं है इसलिए इनके लय के विषय विशे में विशेष कहा जाता है और वो तो यहाँ वेदांत में ही मिलेगा ये जो जो प्रसंगों परिषदों में आया उन प्रसंगों में आपको मिलेगा इस विषय में ब्रह्मज्ञानी के विषय में और फिर ब्रह्मसूत्र में मिलेगा जैसा यहाँ अभी चर्चा होगा और कहीं और कोई ग्रंथ में ऐसा मिलेगा तो महाभारत आदि में जो बताया वो श्रुदी का अनुसार है तो, तो वो भी स्वीकार कर आगे लेकर के थोड़ा श्रुदी और स्मृति का कुछ विचार अलग ही करेंगे इसलिए यहां आपको विरोध चिंतन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सफल व्यवहार अपेक्षा व्यवहार अपेक्षा से गदा कला पंच प्रतिष्ठा बोल दिया और बाकी जो है ना इतरा तो विद्वत प्रतिपत्ति अपेक्षा ये जो इतर जो पहले की श्रुति है पुरुषम प्राप्ति अस्तम ये विद्वान के प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति माने प्राप्ति वो उनके लिए कहा कृष्णम कला जादम पर ब्रह्मविद्रह्मी ये तो कौन नहीं जानता ये ब्रह्मज्ञानी के लिए तो संपूर्ण कलाजात ये कला कलाब जितने भी हैं ये सारे पर वेता के लिए तो ब्रह्म ही हो गया अब ब्रह्म ही हो गया तो फिर आप उसको दूसरे में लय कैसे करें यहाँ तो के परब्रह्म के परब्रम्ह वेता के सामने ये जो मकान बना हुआ है ये भी मृत्तिका है और जो घड़ बना हुआ है वो भी मृत्तिका है प्याला बना हुआ है वो भी मृत्तिका है मूर्ति बनी हुई है वो भी मृत्तिका है और जो जहाँ बैठे हैं आसनादि बने हुए हैं वो भी मृत्यु है और जैसा आप जिस शरीर से प्रयत्न कर रहे हैं क्या कर्म कर रहे हैं वो शरीर भी मृत्यु है आप आप जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी मृत्यु है अब ये सब के लिए मृत्यु हो गया आप कहते हैं नहीं नहीं इसको वह करो उसको वहां करो ये क्या? कर। अब तो उनके लिए तो वो सब तो वो एक ही देख रहा है तो उनके दृष्टि में वो मृत्यु तो रूप से एक हो गया मृत्यु का इतव सत्य हो गया इसलिए ब्रह्म ही सत्य होने पर ब्रह्म में उनका लय है पहले और इसका यह अर्थ है कि ये ब्रह्मज्ञानी ने ऐसा एक बनवाया ऐसी एक प्रक्रिया बनवाई कि जिससे कि वो सबको ब्रह्म बना दिया ऐसा नहीं है वो अलग अलग दिखता हुआ भी वो ब्रह्म में ही था ब्रह्म में ही है फिर ब्रह्म में ही रहता है। जब ये सारे मृतिका का भी बन गई क्या ये मृतिका का रूप तो पहले से ही वो उसको जान लिया बस आप नहीं जानते हैं तो इसलिए आपको अलग अलग दिखता आप तो शरीर को घड़ को एक नहीं मानते ब्रह्मचारी शरीर को और घड़ को एक मानते इसलिए तो शरीर का नाम ही घड़ हो गया घड घट वा जो तो घड़-घड़ में रहता है मतलब वो शरीर में रहता है अलग अलग शरीर में रहता है वो घड़ को और शरीर को एक मानते आपको ऐसा नहीं दिखता घड़ तो मिट्टी का दिखता है वो पात्र है और वो पानी रखने के योग्य है और शरीर तो हमारा बहुत सुंदर है बहुत हम स्नान कराते बुरी करते क्या क्या करते ये तो घट जैसा कैसा हो सकता ऐसा तो नैली लेकिन वास्तव में तत्व जीवस्य यहा नद समद्राप्य प्रलीयत एव अ जीवस परता संबंधा सर्वो अनविन्न प्रत्यक््रष्टुमागम्याणायाडशकलाषायणा जैसे नदिया समुद्र में प्राप्त होती है समुद्र से उत्पन्न होती है और बीच में कुछ यात्रा करती है फिर बाद में घुम करके ये समुद्र में जाके लीन हो जाती है अलग अलग अवस्थाओं से गुजर के फिर समुद्र में इसलिए समुद्रायन होते हैं एवम एवं इसी प्रकार जीव से परिता संबंधा सर्वतो परिदृष्ट हूँ परिदृष्ट परिद्रस्तु शब्द का अर्थ कर रहे हैं परिदृष्ट मान परिता तो परिधाम जीव का जो समस्त सर्वतोमुख जो दर्शन है अनवच्छिन्न प्रत्येक ब्रह्म द्रष्टो जो जीव को और स्वरूप को अनवच्छिन्न मानता है नहीं मानता ऐसे जो दृष्टा है वो दृष्टा रूप जो ब्रह्मज्ञानी है उनके तो इमाहा ये इमाहा सोन से कला बोले इमाहा क्यों बोला इमाहा इसलिए बोला ये है ये जो ये ये कौन है स्व अनुभवगम्या यह अपने अनुभव में आता है सामने सामने दिखता और प्राण श्रद्धाद्या कौन है ये प्राण से लेकर के प्राण खम वायु ज्योतिराप इंद्रियम मनो अन्नम अन्ना वीरियम तपो मंत्रा कर्म लोक लोकेशु नाम च इतना जो षोड़श कला है ये जो षोडश कलाएं हैं पुरुषाया पुरुष को आश्रय लेने वाले हैं पुरुष में ली होता तदाश्र तदाश्रय अस्तमेव प्राप्य ब्रह्म विषय संगतन नहीं बाह्य विषय संगगेन तस्मिन् विलय आसादय दी सूचना था वो बाह्य विषयों के संबंध में काम करना छोड़ देते हैं उसका परित्याग करके अपने में ही लीन हो करके रह जाते हैं तस्व्रह्मी निष्ठायाथित होकर के अस्य से पूर्वपक्षमा अभी इस अधिकरण का पूर्वपक्ष एक पंक्ति में बीच में पूछते हैं ये पूछा है ना गला पंचदश प्रतिष्ठा मन ना ना ये कह रहे एक कि पंचदशत् मन और प्राण को एक मान करके ये पंचदश कला गुंडगो बनिषद में काम प्रतिष्ठा शब्द पृथिव्यादी तत्वा कलाकार उच्य प्रतिष्ठा पंचदश प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शब्द के द्वारा कारण को उपादान तत्त उपादान कारण जो पृथ्वी आती है कलाओं के जो कारण है उनको लिया था तथा प्रकृतौ एवं विकारल यदि न्यायानुगृहित श्रुत्या भूदेशु विद्वत् कला विलय यह पूर्वपक्ष हुआ कि प्रगति में विकार का लय हो जाना चाहिए ऐसे पक्ष को स्वीकार करके पूर्वपक्ष कहता वस्तुस्थित परस्म कलालिए व्यवहार दृष्टिया पृथ्वी आदि सू तदुक्तिर अविरुद्धा ये दोनों विरुद्ध नहीं है एक तो व्यवहार दृष्टि से परिणाम प्रक्रिया के अनुसार जो तृटी और लय होता है उसी को लेके का वो भी है वो भी होता है आपको दिखाई देगा वही दिखाई देगा और ये जो वस्तुस्थिति से जो होता है वास्तविक जो होता है वो दिखाई नहीं देता वो क्या है वो जानने की विषय ब्रह्मज्ञानी ऐसा जानता है वो तो जानने के विषय होगा दिखाई देने के बाद वाले विषय इसलिए वो तो स्व स्वात्मी लय जो हो होगा वो वास्तविक है वस्तु वस्तुस्थिति है तैहि सह परस्त्मी कलाना विलय सिद्धेश श्रुतिद्वयम अविद्ध माह इसलिए ये जो सृष्टि के संबंध में श्रुति है लय के संबंध में ये दोनों प्रकार की श्रुतियां दो दृष्टि से एक तो परिणाम के अनुसार और दूसरे जो है विवर्त के अनुसार जो वास्तविक स्वरूप है उसके अनुसार दोनों का लय मान लिया जाए तो कोई विरुद्ध नहीं है ये दोनों समान विद्वत अविद्व दृष्टिया प्रवृत्ति फलित महा इसलिए ये दोनों दृष्टि से जो श्रुधि यहाँ कही गई विद्वान के लिए अविद्वान के लिए जिस प्रकार से यहां विचार करके बता दिया अ विद्वान दृष्टि में तो वो ब्रह्म में ही लीन है सब और अविद्वान के दृष्टि में तो ये शरीरादि दिखता है भगवान गीता में कहा है ना अवजानंदी मां मूठा मानुषीं तनुमा परम भाव मजानंदो मम लोक ये लोग देखते हैं कि मैं ये करता हूं वो करता हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं ऐसे सब जो है बहुत कुछ प्रश्न करते लोग मेरी अवगणना करते अवजानंदी मैंने अपमान करते उनको मालूम ही नहीं है वो भगवान का स्वरूप क्या है ये अविद्वत दृष्टि है व्यवहार में ऐसा ही है भगवान ने ये गलती किया वो गलती किया ऐसा किया वैसा किया वो किया ये किया, किया सब बोलता है अवजानंद मामूढ़ मानुषी धनु आनंद और परम भाव मजानंद ये मेरे जो परम परमात्मा का जो स्वरूप भाव है परम भाव उसको नहीं जानते हुए नहीं जानने के कारण उनको सारे दोष ही दोष दिखा देते ऐसा भगवान को नहीं करना कई लोग कहते आप भगवान इतने बड़े हैं उनके पास बहुत सारे सिद्धियां आती तो ये महाभारत युद्ध होने क्यों दिया वो इसे खत्म कर देते जिसको जिसको मारना था वैसे मार दो इतने सारे लोगों को जो उसमें निर्दोष है बहुत सारे निर्दोष लोग निष्पक्ष लोग भी मर गए ऐसा होता है कभी आप सोचते हैं कि जब दुष्ट होता है ना दुष्टों को संहार करने के लिए जो भगवान आता है खाली दुष्ट ही संहारित तो होते ऐसा नहीं कभी कभी दुष्ट के आसपास रहने वाले को भी हो जाता है अब हवा चक्रवात जब आएगा तो चक्रवात तो एक एक को पकड़ पकड़कर नहीं कर सकते वो तो जब पकड़ेंगे तो सबको पकड़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो है आजू बाजू का भी गिर जाता है सब कुछ हो जाए जिसको गिराना चाहता वो भी गिरता है उसके साथ इसलिए एक कवि होता है रावणो अहरत दशाननो अहरत सीदाम बंधनंतु महोदय ऐसा कवि होता है वो सीधा का हरण करने का गलत काम तो पाप तो रावण ने किया रावण ने गलत काम किया पाप किया इसके वजह से पूरा लंगा जल गई और युद्ध हो गया सब कुछ हो गया ऐसे हो गए। लेकिन दशाननोहरत सीधा बंधन हम तो महोदय ये समुद्र तो कुछ गलत किया नहीं था लेकिन समुद्र के ऊपर तो ये राम जी ने वो उधर जाने के लिए बांध बांध दिया अब बंधन तो समुद्र को हो गया रावण गलत किया था अब इसका क्या संबंध दुर्गल गलत ने किया ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि दुष्टों को मदद करने के लिए जो अच्छे लोग को भी थोड़ा साफ़ से देना पड़ता है और उनको भी थोड़ा उसका जो है ना आंश आ जाता है, है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो इसलिए साथ साथ में लेकर के करना पड़ेगा तो भगवान जो है कभी भी कुछ करता है तो ये भी दो दृष्टि से करते हैं उनका स्वरूप कुछ अलग है और गीता में ऐसा दोनों दिखाई पड़ता है स्वरूप दृष्टि से तो मैं परमात्मा हूं मेरे में सब कुछ स्थित है अब मेरे अलावा और कोई नहीं है ऐसा कल्चर और बीच बीच में अर्जुन को बोलते हैं तुम युद्ध करो उठो युद्ध करो उधड़ो करो अरे क्या बात के तो तो तो रूप में सब कुछ है कोई भेद नहीं बोलता है मेरा कोई शत्रु नहीं कोई मित्र नहीं ना द्वेश ना प्रिया मेरा कोई द्वेष्य भी नहीं प्रिय भी नहीं कोई नहीं ऐसा बोलता है और दूसरे दो लाइन बात बोलते हैं अरे अर्जुन उठो उनको मारो बोलता तो ऐसा ये ये दोनों दिखता है ना साथ साथ में तो लोगों को कंफ्यूजन होता है ये वर्तम्म वास्तव में ये कर कह रहा है ये तो या तो फिर आपको महात्मा की तरफ बोले सब ये क्या बोलो या फिर ये करो इसीलिए हमारे यहाँ दोनों की व्यवस्था है दोनों आवश्यक होता है अब उसके लिए वो करना पड़ता है इसके लिए है करना पड़ता है ऐसे बिना कैसे चलेगा इसीलिए वो अविद्वान की दृष्टि एक अलग होती है अविद्वान की दृष्टि से भी हम प्रक्रिया बनाते हैं क्योंकि अविद्वान को भी समझ में आए तब तो आगे बढ़ेगा वो ना तो उसको समझाने के लिए हम सारे सृ्टी प्रक्रिया इत्यादि इत्यादि सबसे विस्तार से बता देते ऐसा होता है वैसा होता है ये होता है ऐसे जाएगा ये करेगा वो करेगा तो वो सुनकर के वो समझे और विद्वान के दृष्टि से भी बता उसके उनके सामने तो ये कोई लय है ही ऐसा होता इस प्रकार से ये छोटा सा अधिकरण था कला अधिकरण समाप्त हो गया आगे अभिभाग अधिकरण ये भी इस विषय में एक मुख्य अधिकरण था अभिभाग कैसे प्राप्त होता है हाँ हाँ हाँ नहीं तो जिसको सिद्धि होती है वो, वो कार्य करेंगे और जिसको सिद्धि नहीं है वो नहीं करेंगे जैसे सामान्य में होता है जिसको जो जानकारी है वो कार्य कर सकते समझ लो एक ज्ञानी है वो एरोप्लेन चलाना जानता है ठीक है पहले जाए सीख पा था ज्ञान होने के पहले या पहले उनको जानकारी है तो फिर वो क्या करेगा ज्ञानी होने के बाद फिर एरोप्लेन चलाए अब एक ज्ञानी एरोप्लेन चला रहा है इसका मतलब वो ऊपर से उड़ रहा है तो बाकी भी ज्ञानी ऐसा करेगा ऐसा अब कोई ज्ञानी है वो खेती करना है जानता हो तो खेती करता कोई ज्ञानी होगा व्यापारी होगा अपने दुकान चला रहा था वो ज्ञानी हो गया ऐसे हुए ना हमारे विसर्गद जी महाराज जी थे विसर्गदी जी महाराज जी तो दुकान चलाते अंत तक भी दुकान चलाते रहे तो वो ऐसे ही चलाते वो ज्ञानी हो गया तो दुकान ही चला रहा है अब वो बोले की न्या है दुकान क्यों चला रहा है ऐसा दुकान चलाते हैं पैसा देते हैं लेन देन करते हैं पैसा का हिसाब रखते हैं सब कुछ करते हैं वो वो भी हो सकता है अब उसमें कोई विरोध तो है नहीं है उनका साथ जो कर रहे हैं तो है। इसीलिए जो आप सिद्धि प्राप्त किए पहले वो उत्पादन करके सिद्धि चाहिए करके आपने समझ गया किया वो प्राप्त किया कभी कभी क्या पहले जन्म में किया हुआ इस जन्म में आ जाता फ्री में मिल जाएगा आपको पहले किया हुआ तो आ ही जाएगा और वो भी जबरदस्ती आता है ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहिए तो नहीं रहे ऐसा नहीं होता वो आएगा आने के बाद में फिर वो चाहो इसलिए वो दोनों अलग अलग प्रक्रिया है बीच में कहा ना ये ध्यान में रखना है दोनों मिलाना नहीं एक तो अलग साधन से प्राप्त होता जो जो साधन करेगा वो वो प्राप्त होता अब यह साधन किया तो यह प्राप्त हो यदि पहले से ही शुरू से ही जैसा ब्रह्मज्ञान के विषय में ही चिंतन किया कोई सिद्धि रीति के बीच गया नहीं तो फिर उसको ब्रह्मज्ञान ही होगा बाकी सीधी बात है इसमें कोई ये नहीं जैसे भागवत में है ना वो जिनको प्रदेश देते हैं वो छोटे बच्चे थे ना आ? प्रहलाद को उपदेश दिया हाँ तो वो उस बचपन से ही उपदेश दिया बचपन से उपदेश देने से उसी को उन्होंने स्वरूप से शब्द लिया ऋषभदेव हाँ ऋषभदेव की भी कथा है बहुत सारे ध्रुव की भी कथा है ध्रुव को भी ऐसे ही मान लिया और प्रहलाद को तो वो गर्भ में रहते समय उपदेश दिया बचपन में उपदेश देने से उसी को मानते हैं फिर उसी से ही सत्य सत्य होता है आ, ऐसा होता है इसलिए वो जैसा उपदेश होगा वैसा ही होगा यहाँ वो नहीं किया तो नहीं हुआ अब ये प्रक्रिया में ये सारे समस्याएं आती है कि अब लय करते समय कैसे करेंगे? इसलिए ये प्रकरण किया आगे अविभाग अधिकरण आठवा अधिकरण है चारिगर न्याय संक्रदेश विदुष परस्मिन ब्रह्मणी कलालय सवशेषो भवती ब्रह्मणी कलालयत्व उत्क्रांत कलालयवत अनुमान होता है पूर्व पक्षी एक अनुमान करता है पूर्व अधिकरण को लेकर आपने कहा विद्वान का जो कलालय है वो ब्रह्म में होता है ऐसा कहा तो विदुष ब्रह्मणी कलाल ये कहा विद्वान का कलाओं का लय ब्रह्म में किंतु ये जो ब्रह्म कलालय होता है उसमें सवशेष होता है सावशेष तो यह साध्य है या और विदुषा परस्विन ब्रह्मणि कलालय यह पक्ष है तो कलाओं का लय ये ब्रह्म में होता है सावशेष यानी पूर्ण नहीं होता अवशेष रहता क्यों ब्रह्मणी कलालयत्व जैसे ब्रह्म में कलालय होता है ब्रह्म में होने वाला कलालय होने से ये हेतु है अब ऐसा कहते तो बोलेगे जैसे उत्क्रांत कलालयवत् उत्क्रांति में कलाओं का लय होता है ना जैसे परस्याम देवदायाम कहा वहां भी कलाओं का लय होता है सुश्रुति में कलाओं का लय होता है तो उत्क्रांति में कलाओं का लय भोदादि में होकर के सावशेष होता है इसी प्रकार ब्रह्म में भी कलाओं का लय सावशेष होगा पूरा नहीं होता है, सावशेष होगा सावशेष का मतलब थोड़ा अंश तो अलग रहेगा तो बाद में बाहर आ सकता है जैसा सुश्रुप्ति में जाकर के बाहर आ जाता है लय तो हो गया लेकिन सावशेष होने के कारण बाहर आ गया और उत्क्रांति करके अभी बाहर आता है उत्क्रांति करना माने मैने मृत्यु को प्राप्त हो गया और यहां से स्वर्ग लोग गया या ब्रह्म लोक गया या कर्म से गति प्राप्त हो गया, विद्या से गति प्राप्त हो गई जैसा भी हो गया वो पवन जाकर के वापस आता है जन्म लेता क्यों वो सावशेष है लय तो हो गया परमात्मा में उसका भी हुआ था इसका भी हुआ था तो ब्रह्मज्ञानी का भी जो लय होगा वो भी सावशेष तीन हमारे पास दृष्टांत है एक तो सुषुप्ती दृष्टांत है और ये ब्रह्मादि लोगों को प्राप्त करने वाले जो विद्या संबंधी है उनका भी दृष्टांत है ये सब वापस आते हैं वापस आना मतलब पूर्णतः परमात्मा में ले नहीं हुआ है वहां जाकर के वापस समुद्र में जैसा बोतल के अंदर डूब करके जाना जैसा है तो डूब को जाता है लेकिन वो वापस आता है तो वैसे ऐसा ये भी होना चाहिए तो बाकी उनका समय ये व्याप्ति मिल जाएगी यत्र यत्र ये तत्र तत्र तत्रशेषत्व यथा उत्क्रांत ये यह ये, ये प्राप्त होता है ये भी पूर्ण नहीं है अनुमान अनुमानस्य ये जो अनुमान है अब ये अनुमान तो सिद्ध करता है व्याप्ति सिद्ध करता है ब्रह्म भाव मोक्षशास्त्र अन्य अनुपत्ति अनुग्रहतया अब यहां जो है ना सावशेष नहीं माना जा सकता सावशेष नहीं है इसके लिए युक्तियां भी है शास्त्र प्रमाण भी है अनुभव भी प्रमाण कि ब्रह्म भाव शास्त्र है हमारे पास वो शास्त्र कहता है ब्रह्म सन ब्रह्म और ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद में न स पुनरावर्तदे न स न ससे आवृत्ति नहीं है ये इसमें भी अंत में आएगा वो तो सपन भाषा के बारे में आवृत्ति नहीं है क्यों आवृत्ति करने के लिए कारण है पहले कहा ना निमित्ता अभाव आते तो अभाव वापस आई नहीं ऐसा शास्त्र को अन्यथा अनुपत्तिया इस शास्त्र को अन्यथा नहीं माना जा सकता है अन्यथा अनुपत्ति बन क्या है अर्थापति के द्वारा ऐसे अर्थापति के द्वारा इस अर्थापति को क्या कहते अर्थापत्ति दो प्रकार के होती दो प्रकार के अर्थापत्ति ये क्या क्या है दो प्रकार के अर्थापत्ति ये अर्थापत्ति का एक अलग नाम इसको श्रुदा अर्थापत्ति कहते हैं एक तो लौकिक अर्थापत्ति और दूसरा श्रुदा अर्थापत्ति ये श्रुदा अर्थापत्ति है विद्येतामेपापी सूक्ष्मनाम भेदन श्रुत्या बाधा निरवशेषलो दर्शिता ये परमात्मा में ब्रह्मज्ञानी का जो कलाओं का लय है ये लय तो लय है फिर वापस आने की कोई संभावना नहीं पूर्णता लय हो गया क्यों भिदेदे तो आसाम नाम रूपे ये नाम रूप सारे भिन्न हो जाते अलग हो जाते सिद्धंदे पर सारे संशय छीन हो जाते नाम रूपों का भेद होता कुछ नहीं रहता अब इसलिए अस्तमगत होने पर सूक्ष्म नाम रूप भेदन श्रुतिया ये सूक्ष्म नाम रूपों का भी भेदन हो जाता है इस श्रुति के द्वारा आपका जो अनुमान बाधित हो जाता है बाधित होने के कारण निरवशेष हो दर्शिता यह बाधा ये तो अभ्यास क्योंकि श्रुति के द्वारा बाधित किया तो इस श्रुति को अन्यथा नहीं माना जा सकता निरवशेष बोल रहे अब इस विषय में ये बहुत मुख्य बात ये है कि ज्ञान होने के बाद में ज्ञान के जो भी फल होगा वो पूर्ण होगा और ज्ञान का मुख्य फल तो यही है अविद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति अपूर्ण नहीं पूर्ण हो जाती है इसलिए कलाओं का लय भी प्रारब्ध शेष के बाद कलाओं का लय हो जाता है वो लय भी पूर्ण होता है किसी में कुछ बचाने का कोई कारण ही नहीं पुनर्जन्म है नहीं पुनर्जन्म के बाद सामग्री नहीं रहती इसलिए वो पूरा जो है एक ही हो जाता है ऐसा कहना चाहते हैं अविभागो वचनाद ये देखिए ये, ये जो लय है ये अविभाग लय है ये लय एक विभाग लय होता है लय तो वो भी होता है लेकिन विभाग लय ले होता है अविभाग लय होता है ये अविभाग लय है यहाँ कोई भेद नहीं किया जा सकता ऐसा लय फिर तो शेष रहेगा अभी विभाग लय में जैसे समुद्र आदि में जो पानी तो को जैसा हमने कहा उसको कुछ परिचन्न करके उसमें लय किया जाता है जैसा कोई आदमी डूब जाता है डूब जाता है तो वो विभाग होता है अलग होता है अलग कर सकते उसको बात से और जितना संघात बनता है उन सबका विभाद हो सकता है जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है संयोग विप्रयोग ऐसे महाभारत में कहा और जितने भी साथी संबंधी जुड़ जाते हैं जो जो जुड़ जाते हैं ना वो सबका विभाग हो सकता है ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जिसका संयोग होने के बाद में विभाग नहीं होता तो संयोग आयोग आता विप्रयोग आता जितने संयोग होते विप्रयोग के लिए होते अलग करने के लिए संयोग होते इसलिए है अलग नहीं जो अलग होते इसलिए है कि उसका संयोग होता है करना है तो कभी जुड़ता है कभी बिछुड़ता है जैसा अभी पानी में बहते हुए ना लकड़ियां इत्यादि सब बहते हैं क्या क्या होता है तो वो जो बहते बहते कभी कभी जो है ना चलते चलते दोनों एक साथ कभी दो लकड़ी जो है एक साथ जुड़ जाते और, और बाद में वाला हालांकि थोड़ी देर बाद चले के साथ में ऐसे ही बहुत दोस्ती जैसा बात करते हुए थोड़ी देर बाद चले फिर बाद में जो है आगे जाकर भी ब्रांत करें ऐसा हो जाए तो कुछ समय के लिए उनके जो है ऐसा दिखता है की वो आपस में बात कर रहे बहुत अच्छे दोस्ती हो गए बहुत साथ में चल रहा है ऐसा दिखता है वो आगे जो है एक थोड़ा सा समय के लिए ऐसा दिखता है बाद में तो हो जाता है इसलिए एक मन में धारण कर लेना चाहिए कितने भी बंधन हो, कितने भी संयोग हो गया ना उसको सबको एक दिन अलग होना पड़ेगा जिस स्वीकार करके चलने से आपको दुख नहीं होगा तो ऐसे आपको लेसन मिलता रहता है आप जो भी जिसको भी विश्वास करो उसको इतना आधी विश्वास नहीं कर सकते तो वो अलग हो सकता है हाँ विश्वास के लिए भी एक सीमा होती है ऐसा विश्वास करके स्वयं फंस जाए ऐसा नहीं हो तो ऐसे करना चाहिए और व्यवहार में सबको रक्षित करके जाना चाहिए क्योंकि अपनी भी रक्षा करें दूसरे की भी रक्षा करें सबकी रक्षा करें ऐसे व्यवहार करना चाहिए तो ये सब जो है ना व्यवहार के विषय में ऐसा होना चाहिए इसलिए ये अविभाग प्राप्त होने के बाद में फिर अलग अभिभाग करने के संभव है नहीं है और सोरेप में एक हो गया क्योंकि ब्रह्म अभिभाग रूप है वचनाद कहते यही वचन से ही प्राप्त होता है ये इसके लिए विधि प्रमाण है ठीक है मिली प्रकृत ये प्रकृतम एवं विद्युत कला विलय अधिकृत्या लयस्य से उभयदा दृष्टिया संशय ये जो विद्युत कला विलय के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं उसी विषय में ये दो प्रकार के लय दिखाई दे रहे हैं एक तो विभाग लय और अविभागल यानी सावशेष लय निरवशेष लय दोनों प्रकार का ये ये तो है अभी उसके लिए उत्तर देना है ये कौन सा लय है तुमका तो सब पुनर्विदुष कला प्रलय किम इधरेश सवशेषो भवती आहोशित ये विद्वान के संबंध में जो कला प्रलय होता है अन्यों के समान सावशेष लय होता है अन्य मैने जो कर्मी हैं और उपासक है जो यहां से जाते हैं अथवा जो सुशुद्धि में लय होते समाधि में लय होते ये सब सावशेष लय होता है निरवशेष नहीं होता तो इनके समान ये भी सावशेष होता है अथवा निरवशेष कोई अवशेष नहीं रहता पूर्ण लय है तर संशय का कारण गया, है प्रलय सामान्य शक्ति अवशेषता प्रसक्तौ ब्रवीति अविभागा यह प्रणय सामान्य है पहले कहा कि शक्ति अवशिष्ट में प्रलियते ऐसा भाषा में कहा आपको तो पीछे उत्पाद में आया था कि में हो, अन्यत्र अन्यत्र हो वहां भी लय होता है लय तो शक्ति अवशेष ही लय होता है वो तो शक्ति वहां रहती है फिर वो उत्पन्न कर देती जब भी शक्ति शेष रहेगी उत्पन्न जरूर करेगी इसीलिए जब आप नाश करते हैं तो पूर्णता नाश करती मैं फिर अवशेष करते क्योंकि ज्ञान ही का तो निरावशेष ये कहना चाहेंगे सामान्य ये प्रलय सामान्य होने से अन्य तरह अन्य तरह प्रलय देगा हमारे पास जितने प्रलय भी है ये प्रलय अनेक प्रलय सारे प्रलयों में वह, वहाप्रलय में भी सत्यावशेष हो जाता तो फिर बाद में सब इकट्ठा होकर के फिर सृष्टि प्रारंभ कर तो कहते हैं कुतः वचना यह कहते हैं अविभागापत्ति यहां है निरावशेष प्रलय क्यों वचन ऐसा मिलता तथा ही कला प्रलय मुक्त ये कला प्रलय के संबंध में प्रश्नोपनिषद में कह करके ये पांचवें जो कर्णिका है प्रश्नोपरिषद के उस कर्णिका में वो पहले कहने के बाद में अंत में कहता है भिध्ये दे ताम नाम रूपे यहाँ पुरुषायण पुरुष प्राप्त हस्तम गि कहा उसके आगे का वाक्य है इसी से तुरंत बात भिद्ये दे नाम रूपे पुरुष इतम प्रोच्य दे सहेशो अकलो अमृतो भवति। वो जितने भी कलाएं हैं ना उन कलाओं का नाम रूप का भेद हो जाता है नाम रूप भिन्न हो जाते हैं छिन्न हो जाते हैं नष्ट हो जाते नहीं पुरुष इत्यवं प्रोच्य दे फिर क्या बोला जाता है पुरुष इत्यवं प्रोच्य दे जैसा वहां समुद्र इतं प्रोच्य दे समुद्र ही होता वो समुद्र से निकला समुद्र में लय होता आकाशात पतिर जो गच्छति गागर सर्वदेव नमस्कार कैशव प्रति ये सब जो है वहां जाके एक हो जाते हैं और बाद में भगवान एक ही शेष रहता है समुद्र एक ही शेष रहता है यहां भी पुरुष इतम प्रोच्य थे इसको आत्मा ही कहा जाता है ब्रह्म ही कहा जाता है चैतन्य ही कहा जाता है उससे आधिकृत हो ये, ये लय आ अब ये क्या है विद्यालय है हाँ। ये प्रक्रिया लय नहीं परिणाम लय नहीं है ये विद्या के द्वारा लये होने से अवशिष्ट हो नहीं सकता है ना फिर वो क्या बनता है वो अकलहा वो क्या होता है वो ब्रह्मचारी अकल होता है जैसे अभी जैसा कि का पास कोई कला नहीं रहती ना बाद में वो गा सकता है न तो सकता है उन नहीं कर सकता कला है कि उनके पास ऐसा नहीं गया मतलब ये जो अज्ञान आदि बंद है ऐसा वो नहीं वो गाना आदि कला है तो वो तो करेगा वो तो जब तक करीब है तब तो तक करेगा वो सब करेगा ये अकल हो जाता ये सोलह कलाएं उनके अलग से नहीं रहते हैं फिर अलग अलग नहीं रहते हैं पुरुष इत्य उप्री अमृतो भगवती ऐसा अमर होता है अविद्यामित्ता नाम च कला न विद्या ना निमित्ते प्रणय सावशे ये वाक्य को बिल्कुल लौट करके रखना ऐसे वाक्य भाष्यकार के ऐसे वाक्य दो जगह प्राप्त हो तीन जगह प्राप्त होते वैसे यहां अविद्या कुछ लोग मानते हैं कि अविद्या का नाश होने के बाद भी थोड़ा अविद्या लेस रह जा अविद्या थोड़ा रहते हैं थोड़ा अविद्या फिर बाद में काम करती है ऐसा मानते हैं बीच भाव में रहते हैं कुछ थोड़ा रहता है जैसा उदाहरण देते हैं कि जिसमें सुगंधित द्रव्य कस्तूरिया आदि रखा हो उस बर्तन को कस्तूरिया आदि साफ करने पर भी बर्तन हो खुशबू रहते हो उसी प्रकार वो शेष कला रहती है शेष मन अविद्या शेष रहते है। हैं ऐसा मानते हैं उनके लिए ये उत्तर है अविद्या अविद्यामित्ताना ये कलाएं कैसी बनी थी ये ध्यान रखना ये जो है परिणाम से बनी हुई कला नहीं है ये ये कलाएं अविद्या के कारण बनी थी वो पिछले प्राधिकरण में भी कहा था कि ये अविद्या संबंधी कलाएं है अविद्या संबंधी कला होने से ये अविद्या के, के कला जो है ना वो नष्ट होते हैं तो फिर उसमें शेष नहीं रहता है जैसे जो रज्जू में सर्प दिखता है वो सर्प नाश हो गया तो शेष नहीं रहता सर्प का कोई गंध भी नहीं मिलेगा तो इसलिए तो तो अविद्या कला नाम उन कलाओं कला का न विद्यामित प्रलय विद्यामित प्रलय में विद्या के कारण तो प्रलय हुआ ये बाकी प्रलय नहीं हुआ बाकी प्रलय भी नहीं होता आत्यंतिक प्रलय भी हो जाए जो परिणाम प्रलय प्रलय है परिणाम लय प्रलय जिसको कहते हैं वो परिणाम लय का तो सावश रहता है वो तो नहीं जाएगा लेकिन विद्या के निमित्त से जो प्रलय है अविद्या के निमित्त का प्रलय किसका होगा जो अविद्या निमित्त कला ये दोनों देखे शब्द जो मैं बार बार कहता रहता हूं बीच बीच में ये ही है दोनों का ऐसा कहा ये किस कला किसके निमित्तक अविद्या निमित्त अविद्यामित कला है और विद्या निमित्त उसका प्रलय तो ये बीच में हुआ क्या क्या हुआ अभी क्या हुआ विद्यानिमित्तक कला है विद्या विद्यामित उनका लय है हुआ क्या क्या थोड़ा जोर से बोलो ये सुना विद्या विद्यालय हो गया नहीं अविद्यामित्तक कला और उनका लय हुआ विद्या निमित्तक विद्या निमित्तक लय ऐसा बोलते हैं विद्या के द्वारा लय हो गया तो अविद्यामित कला में विद्या निमित्तक लय होने पर सावश्यक नहीं रहता है तो ये हो हुआ है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं हुआ, हुआ।, हुआ क्या है वहां मतलब अविद्यामितक तो कला उत्पन्न हो गई थी और विद्या लय हो गया तो हुआ गया क्या बोल रहे हैं आप दोनों एक ही बोल रहे हैं बहुत अच्छा है दोनों है। आई के मध्य बोल तो ठीक है तो आई का एक आई का झुंडे में बात करते हैं ना लोग सब एक साथ बताते ठीक <laughs> है चलो अच्छा है। तो ऐसा है ना ये जो है अविद्या निमित्त कला और विद्या निमित्त लय इसके बीच में कुछ नहीं होता कुछ हुआ ही ने? अब उत्पन्न ही नहीं हुआ वास्तव में ना उत्पन्न हुआ ना कोई स्थित रहा न कोई लय हुआ क्योंकि अविद्यामितकई तो वास्तविक उत्पन्न नहीं होता ना अविद्यामितकुड़ उत्पन्न हो सकता है क्या अविद्यामित तो उत्पन्न कुछ नहीं हो सकता नर, सर्प उत्पन्न होता कुछ तो उत्पन्न होता है। तो कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं तो लय किसका दिया हमने और विद्या निमित्त कोई वास्तविक लय भी कर नहीं सकती ऐसा इसीलिए ये आजादवाद हो यहां जो है न निरोधो न जो उत्पत्ति तो नदबद्धो मधसा धगा न मुखो न विमुक्त इसे ऐसा परमार्थ इसलिए कहा कि यह आप कहा से बीच में कहा से लाएंगे बीच में हमने खड़ा कर दिया अरे खड़ा कर दिया जैसा था आप व्यवहार कर रहे जैसे थे आप बंधन में जैसे थे तो इतने ऐसा परमार्थ था वास्तव में आप बंधन में बीच नहीं वो कैसे हो सकता क्योंकि अभी त्याग दौरा था वो वास्तविक बंधन कहां से ला सकते वास्तविक बंधन लाया तो फिर मुक्ति भी नहीं हो सकता इसीलिए यह है अब इसी प्रकार का मैं और वाक्य आपको बता देता हूं देखिए ब्रह्मसूत्र में ही आप पहले एक वाक्य ऐसा देखे हैं तीन, तीन तीन बत्तीस में नहीं अविद्यादि क्लेश दाहे सती अविद्यादि क्लेश दाह हो जाने पर यह हम क्या कहा ना सावशेषत्वती इसमें कोई अवशेष दे नहीं सकता कोई गंध भी नहीं रहेगा बाकी कुछ नहीं उसको रखना संभव ही नहीं अब जो बना हुआ है उसको रख सकता है ये बना ही नहीं है तो कैसे रख है? है ना ये जैसा है ना जैसा अंधेरा था आपने एक पल पर एक पल में वो लाइट जला जैसे जिस पल पर लाइट जल गया वो अंधेरा भाग अब वो तो थोड़ी सी अंधेरा धीरे धीरे जा रहा है उसके पिन लाइट को लाइट पीछे कर रहा है ऐसा होता है ये स्विच दबाने का काम है का। बल्ब ठीक हो जाना चाहिए प्रकाश होने वाला हम जैसा नहीं होना चाहिए तो एकदम प्रकाश आके गया अगाशित आ अगाश आगे। अब बंद करो तो एकदम अंधेरा तो इसको जो भगाने लगाने की कोई बात ही नहीं ऐसे होता सकृत विभाग इसको कहते सकृत विभाग में एक बार प्रकाशित हो गया तो हो गया पर कुछ करना नहीं तो इसलिए तीन तीन, तीन बत्तीसवें अभिभाषिकार ने इसे कहा है। नहीं अविद्यादि क्लेश दाहे अविद्यादि क्लेशों का दाह होने पर क्लेश बीजस्य कर्माशयस्य क्लेश का जो बीज है ना क्लेश का बीज जो कर्माशय था जो कर्म था कर्म संस्कार इत्यादि था उसका एक देश दाह उसका एक अंश का दाह होगा मतलब थोड़ा सा दाह होगा और एक देश प्ररोह इतिपब्ध्य दे। एक देश को बाद में उत्पन्न कर सकता मानी एक बीज को आपने फ्राई किया उसका अधा तो खा लिया फिर आधा जो है भोने के लिए रख आ, ऐसा होता है और भाषाकार ने एक नॉन वेज दृष्टांत भी दिया है दूसरी जगह एक जगह का एक पास एक के पास एक कुक्ट है हाँ? वो कुकुड़ी जो है कुकुड़ है कुकुट कुकुड़ी जो कोई भी, भी ले लो तो मुर्गा मुर्गा और मुर्गी कुकुट माना मुर्गा है तो वो उसके पास एक ही था उसने सोचा ये एक को पूरा काट करके खाएंगे तो कैसे हो इसका मतलब मांस खाने वाले पहले थे तो तो पता चलता है वो भाषा कर स्वयं ही दृष्टांत दिया तो वो व्यक्ति सोचता है बड़ा कंजूज है वो सोचता है ऐसा करेंगे इसका आधा तो काट करके आज बनाएंगे बाकी तो हम फिर उसको खिला पिला करके पालेंगे ऐसा सोच करके संभव है क्या नहीं होता है तो कुक्कुट का जो अधा कहा करके आधा पालना संभव नहीं है कंज्यूज लोग कर नहीं सकते हैं ऐसा करते है <laughs> तो बहुत कुछ करते ऐसा इसलिए तो ये फ्रिज जब से आया है ना ये सब वसा होता है जो जिसके जिसमें बड़ा फ्रिज है आप देखना वो एक हफ्ता दस दिन पहले खाया हुआ सारा थोड़ा थोड़ा रखा हो और वो कंजूसी होगा तो और बाद में सड़ जाएगा फेंक देना खाने का नहीं मतलब कंजूसी का स्वभाव होता तो है वो पूरा खाएगा नहीं बर्तन धोखे नहीं रखेगा वो थोड़ा थोड़ा बचा के रखेगा वो दरिद्रता होती है और ऐसे बचाने वाले के घर से कभी दारिद्र जाएगा ऐसा बचा के रखेगा ना वो दरिद्रता का लक्षण है उसका कर्म दरिद्र में जाएगा वो कभी भी दारिद्र नहीं जाएगा उसके कर्म, में कुछ ना कुछ कमी रहे अब वो बाद में खा नहीं सकते है, वो सड़ जाता है खत्म हो जाता है फिर भी वो करते हैं और कभी कभी वो कंजू से और हो जाएगा तो वो जो खराब हो गया उसको भी फिर तेल मसाला डाल करके गर्म करके फिर खाएंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे जैसा आप दुकानों में जाते हैं तो वही खिलाते हो ऐसे करके देते इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए जो तो हो गया हो गया वो पूरा ही कर दो और खाना खाना जितना भी हो ना बनते हैं नया जो बना हुआ खाना है उसको तीन घंटे या चार घंटे के अधिक नहीं रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा चार घंटे और उसके अंतर्गत उसको खा लेना चाहिए और उसमें भी विशेष करके जो प्रोटीन युक्त आहार है ये जैसे हमारे दाल आदि है इसको तो रख करके खाना ठीक नहीं होता भोजन करता है परूषित हो जाता फिर सड़ा के खा सकते हैं, सड़ा के खाना कुछ अलग हो जाता तो है, वो अलग हो जाता है, वो सड़ा दो उसको डाल को डाल को जितना जितना सड़ा हो उतना उसमें क्या हो जाएगा नशा बन जाएगा फिर डाल शराब बन जाता ऐसा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है ये सावशेष की बात कर रहे हैं तो यहां तो एक तो प्रदाह एक दाह ऐसा नहीं होता है तो एक प्ररोह इतनी उपब्ध्यता संभव ही नहीं कारण क्या है ये अविद्यादि के कारण हुआ यह सब इसीलिए ऐसा और दूसरी जगह और स्पष्ट रूप से ब्रदारणिक भाष्य में दो चार बारह में मैत्रेयी ब्राह्मण है दूसरे अध्याय का तदर्थ ब्राह्मण तो उसमें ऐसा वाक्य आता है अविद्या ब्रह्म विद्या निरन्वयदो नाश तत्व यह अविद्या का जो नाश है ना ब्रह्म के द्वारा जो अविद्या का नाश हुआ निरन्वय नाश निरन्वय का अर्थ है निरंश निशेष उसका कोई अन्वय माने कोई संबंध बिल्कुल बचा ही नहीं अविद्या का जब ब्रह्मविद्या से नाश होगा तो इस प्रकार निरन्वय नाश होता तब वह पूछते हैं तू तो कदो वा विशेष संज्ञा भाव संभव ब्रह्मविदस्त चैतन्य स्वभाववस्थितस्य। अवस्थित उनका क्या विशेष संज्ञा होगा तो क्योंकि वहां मैत्री पूछते हैं न विषय न समझास्ती थी मोहम रवि ऐसे करके वहां पूछती है तो बाद में उनका कोई अता पता नहीं कर होता ऐसा बोला समझा नहीं मतलब जैसा पहले कहा वो कहां गया क्या हुआ क्या है कौन है कोई कुछ पता नहीं ऐसे कैसे होता है करके मैत्री पूछती है कि यह मुझे समझ में नहीं आती मैत्रेयी बोलती है तो बोलते है, देखो इस प्रकार से नष्ट हो गया ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या पूर्णदा नाश्ट हो गया निरन्वय नाश्ट हो गया उसको होने के बाद उसको जाके आप पूछे आपके नाम क्या है और आप क्या करते हो आप पहले कैसे थे आपका क्या था आपने ये किया वो कुछ नहीं बोला वो कुछ नहीं होता है उनके लिए अपने आइडेंटिटी उसके साथ करेगा नहीं। वो आपने अस्तित्व को अन्यत्र कर दिया तो नहीं होगा फिर क्या रहता ब्रह्मविता चैतन्य स्वभाव अवस्थित वो ब्रह्मविता कैसा है चैतन्य स्वरूप में रहता है और कोई स्वरूप नहीं हो चैतन्य का लक्षण ही उनका लक्षण अपने को मानते बाकी लक्षण लेके आप बात करने जाएंगे तो उनको लगता है ये क्या बात है ये हमारा लक्षण तो है जैसा आपके आदि अन्य का लक्षण आप में लगा के कोई बात करे बंदर आदि का लक्षण आप में लगा के बात करे तो आप मानेंगे क्या नहीं मानेंगे क्यों आप मनुष्यत्व तो लक्षण वाले मान के बैठे आपने इसलिए उससे आप अस्तित्व उसके साथ संबंध नहीं कर सकता तो ये जो जिसके साथ अस्तित्व कर रहा है जिसके संबंध कर रहा है वो तो चैतन्य मात्र है तो चैतन्य मात्र स्वरूप में रहता है फिर वहां उसका क्या होता है आगे क्या होता है पीछे क्या होता क्या है क्या पूछना तो शरीर अवस्थित विशेष संज्ञा न उपबद्ध कहते हैं कि देखो जब सुषुप्ति में जाता है तो शरीर में रहने वाले व्यक्ति भी जब सुषुप्ति में जाता है तो उसका कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती है उसका पता नहीं चलता है वो कौन है सुशुद्धि में तो जब सुषिप्ति में भी नहीं पता चलता तो बाकी तो ब्रह्मजानी की बात ही क्या है थोड़ा आम थोड़ा थोड़ा करके आप आइडेंटिटी रखना चाहते ये ठीक नहीं है ये आपकी लुप्तदा है या तो आपके अल्पज्ञ तो है आप ब्रह्मचारी हुए हैं। जैसा ब्रह्मचारी होने के बाद भी आप जो है फिर अपना पेंशन चाहते हैं फिर ये चाहते हैं वो चाहते हैं सब चाहते हैं तो वो करते कई लोग संन्यास लेने के बाद भी पेंशन लेना चाहते पहले नौकरी किया संन्यास ले गया कुछ दाख दिया लेकिन पेंशन नहीं थे ऐसा होता है इसका मतलब क्या है ऐसे होता है मतलब संबंध रखना चाहते है आप तब जाकर के आप कहते हो नहीं ये मेरा शरीर है ये मेरा ब्राह्मण शरीर है मेरा ये शरीर है मैं ऐसा कर रहा हूं मैं ऐसा कर्म किया हूं ये जो मैं ऐसा उपास हूं मेरे पास इतनी संपत्ति है यह सारे संबंध जो जो आप जोड़ना चाहते हो वो सब आपकी लुप्तता है अल्पत्व है यह कोई सत्य नहीं क्योंकि वहां जाने के बाद में उनको तो किसी को विशेष समझाकर कोई प्रश्न ही नहीं है इसलिए किमुद कार्य करण विमुक्त सर्वत से सर्वतः सभी से विमुक्त होकर के सभी रूप में सर्वत्र व्याप्त हुआ जो सर्वात्मा हुआ ब्रह्मज्ञानी है उनके लिए थोड़ा वहां रह जाता है फिर थोड़ा जो बच जाता है उसी से वो काम करता इत्यादि करना नहीं बनता है निरन्वय नाशित ये भाष्यकार ने कहा प्रधानषद माइत्री ब्राह्मण दो चार बारह में मंत्र है इस प्रकार से तस्द अविभाग एव इसलिए अविभाग ही होता है यही यहाँ निश्चय होता है ठीक है नीचे से तृतीयपंक्ति में कलाओं के जो नदी दृष्टांत को दिया है नदी समुद्र न्यायन पुरुषे कला विलीये तासा चलाना नामे नामरूपे भिद्येद विदीये थे पुरुषमात्रवशिष्य न च विद्वान्क कला विरि सन् अमृतो पूर्ण रूपित्य था कि नदी दृष्टांत में यहां नदी में सावशेष नदियों का सावशेष लय नहीं बताया नदी दृष्टांत दृष्टांत समुद्र में दृष्टान लय बताया ये हो जाता क्योंकि नदी का जल और उसके जल में तनमात्राओं में भेद नहीं है उनके परमाणु उनके परमाणु एक ही है अलग अलग परमाणु नहीं सब जलीय परमाणु है तो जलीय परमाणु एक ही स्वभाव के ये इसमें मिल जाता है और दूसरे परमाणु दूसरे परमाणु के साथ नहीं मिलेंगे। जो स्व जो स्व संबंधी परमाणु है वो स्वयं प्राप्त होकर के उसका अपना विस्तार करेगा लेकिन दूसरे परमाणु के साथ नहीं करेगा ऐसा होता है तो यदि दूसरा वहां है तो फिर अलग रहेगा लेकिन स्वभावता एक है तो, तो अलग नहीं रहता इसलिए वो पूर्ण ही हो जाता विद्वान की जो कला लय है वह पूर्ण है श्रुति विरोधम अनुमान से युक्ति विरोधम वहां श्रुदि विरोध अनुमान के साथ है आपने जो अनुमान दिखाया है ये सावशेषो भवित मरहद इत्यादि साध्य बना करके जो अनुमान दिखाया इसका तो विरोध श्रुदी के साथ तो है ही और युक्ति के साथ भी है युक्ति के साथ ये युक्ति ये दिखाया कि अविद्यामित्ता नाम च कला नाम न विद्या निमित्ते सावशेषत्व तो भगवत ही अविद्यामित्तक कलाओं लय होने पर सावशेष ही संभव नहीं है निरावशेष होता है पूर्ण इतिम अधिकरणम इस प्रकार आठवा अधिकरण पूरा होता है ओर्णमत पूर्णमदर्ण पुर्ना, मुदश्यते पूर्णमादाय पौर्णमादाणवशिष्य ओ shanti shanti shanti shukravara